कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियालीस 21 जुलाई अट्ठारह भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं साथ में रामलाल और दो एक भक्त हैं फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में चार फजले आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं मणि को देख गाड़ी को रोकने के लिए कहा मडी ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया आज शनिवार 21 जुलाई अट्ठारह से तिरासी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है दिन के चार बजे हैं श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। उनके बाद यदु मल्लिक के घर और फिर खेलाद घोष के यहाँ जाएंगे। श्री राम कृष्ण मडी से हँसते हुए तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं मडी जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए मडी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं इसी से संस्कार नहीं मानते थे पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए कि अधर के संस्कार थे इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ यही कहते कहने के लिए आज श्री राम कृष्ण से मिलने आए हैं श्री राम कृष्ण बातें करने लगे श्री राम कृष्ण अच्छा अधर को तुम कैसा समझते हो मणि उनमें बहुत अनुराग है श्री राम कृष्ण अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है मणि कुछ देर तक चुप रहे फिर पूर्व जन्म के संस्कार की बात उठाई ईश्वर के कार्य समझना असंभव है मणि मुझे जन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी श्री राम कृष्ण ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है यह विश्वास ही पर्याप्त है मैं जो सोचता हूँ वही सत्य है और सबका मत मिथ्या है ऐसा भाव मन में न आने देना बाकी ईश्वर ही समझा देंगे ईश्वर के कार्यों को मनुष्य क्या समझेगा उनके कार्य अनंत हैं इसलिए मैं इनको समझने का थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता मैंने सुन रखा है कि उनकी सृष्टि में सब कुछ हो सकता है इसीलिए मैं इन सब बातों की चिंता ना कर केवल ईश्वर की ही चिंता करता हूं। हनुमान से पूछा गया था आज कौन सा तिथि है हनुमान ने कहा था मैं तिथि नक्षत्र आदि नहीं जानता केवल एक राम की चिंता करता हूँ ईश्वर के कार्य क्या समझ समझ में आ सकते हैं वे तो पास ही हैं पर यह समझना कितना कठिन है बलराम कृष्ण को भगवान नहीं जानते थे मड़ी जी हाँ जैसे आपने भिष्म की बात कही थी श्री रामकृष्ण हाँ हाँ क्या कहा था कहो तो मणि भिष्म देव सरसैया पर पड़े रो रहे थे पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा भाई यह कैसा आश्चर्य है पितामह इतने ज्ञानी होकर भी मृत्यु का विचार कर रो रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा उनसे पूछो ना क्यों रोते हैं भीष्म देव बोले मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान के कार्य को कुछ भी न समझ सका हे कृष्ण तुम इन पांडवों के साथ साथ फिरते हो पग पग पर इनकी रक्षा करते हो फिर भी इनके विपद का अंत नहीं श्री कृष्ण, ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है कुछ जानने नहीं देते कामणी और कांचन ही माया है इस माया को हटाकर जो ईश्वर के दर्शन करता है वही उन्हें देख पाता है एक आदमी को समझाते समय मुझे ईश्वर ने एक अद्भुत दृश्य दिखलाया अचानक सामने देखा उस देश का एक तालाब और एक आदमी ने काई हटाकर उससे जल पी लिया जल स्फटिक की तरह साफ था इससे यह सूचित हुआ कि यह सच्चिदानंद माया रूपी काई से ढका हुआ है जो काई हटाकर जल पीता है वही पाता है सुनो तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ झावों के तले बैठे हुए देखा कि चोर दरवाजे का सा एक दरवाजा सामने है कोठरी के अंदर क्या है यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा मैं एक नहरनी से छेद करने लगा पर कर न सका मैं छेदता रहा पर वह बार बार भर जाता था परंतु एक बार इतना बड़ा छेद बना यह कहकर श्री राम कृष्ण चुप रहे फिर बोलने लगे ये सब बड़ी ऊँची बातें हैं या देखो कोई मानो मेरा मुंह दबा देता है योनि में ईश्वर का वास प्रत्यक्ष देखा था कुत्ता और कुतिया के समागम के समय देखा था ईश्वर के चैतन्य से जगत चैतन्यमय है कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य खेल रहा है गाड़ी शोभा बाजार के चौराहे पर से दर्मा हट्टा के निकट पहुँचे श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओतप्रोत है इतना सब दिखलाई तो पड़ता है पर मुझे अभिमान नहीं होता मड़ी साहस्य आपका अभिमान कैसा श्रीराम के। शब्द खाकर कहता हूँ थोड़ा भी अभिमान नहीं होता मढ़ी ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था यह देववाणी हुई थी कि सब लोगों में वही ज्ञानी है उसे आश्चर्य हुआ बहुत देर तक निर्जन में चिंता करने पर उसे भेद मालूम हुआ तब उसने अपने मित्रों से कहा केवल मुझे ही मालूम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता पर दूसरे सब लोग कहते हैं कि हमें खूब ज्ञान हुआ है परंतु वास्तव में सभी अज्ञान हैं। श्री राम कृष्ण मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जानता ही क्या हूँ कितने लोग यहाँ आते हैं वैष्णव चरण बड़ा पंडित था वह कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो वह सब शास्त्रों में पाया जाता है तो फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ तुम्हारे मुँह से वही सब सुनने के लिए मड़ी आपकी सब बातें शास्त्र से मिलती है नवदीप गोस्वामी भी उस दिन पानीहाटी में यही बात कहते थे आपने कहा कि गीता गीता बार बार कहने से त्यागी त्यागी हो जाता है वास्तव में तागी होता है परंतु नवदीप गोस्वानी ने कहा कि तागी और त्यागी दोनों एक ही अर्थ है तग एक धातु है उसी से तागी बनता है श्री रामकृष्ण मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है किसी पंडित या साधु का मणि आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है श्री रामकृष्ण साहस रामलाल आदि से अरे कहता क्या है श्री राम कृष्ण कि हंसी रुकती ही नहीं अंत में उन्होंने कहा शपथ खाता हूं मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता मड़ी विद्या से एक लाभ होता है उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूं श्री राम कृष्ण ठीक है ठीक है मैं कुछ नहीं हूं मैं कुछ नहीं हूं अच्छा अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है मड़ी उन लोगों के नियम के अनुसार नए आविष्कार हो सकते हैं यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरबीन से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह नेपचुन चमक रहा है फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है श्री राम कृष्ण हाँ सो तो होती है गाड़ी चल रही है प्रायः अधर के मकान के पास आ गई है श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे मणि एक और बात आपने नवदीप गोस्वामी से कही थी हे ईश्वर मैं तुम्ही को चाहता हूं, देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना मैं तुम्ही को चाहता हूं, श्री राम के हाँ यह दिल से कहना होगा